पतंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र चवालीस ये तय सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता इस सवितर्क और निर्वितर्क समापत्ति के निरूपण से ही सविचार और निर्विचार समापत्तियां सूक्ष्म विषय में व्याख्यान की हुई समझनी चाहिए व्याख्या जब ध्येय कोई सूक्ष्म विषय हो और चित्त उसके देश काल और निमित्त के विचार से मिला हुआ तद्रूप होकर उसको साक्षात् करावे तब वह सविचार समापत्ति कहलाती है और चित्त जब एकाग्रता के बढ़ने पर देश काल और निमित्त आदि की स्मृति से शुद्ध होकर उस सूक्ष्म विषय को केवल धर्मी मात्र स्वरूप से तदाकार होकर प्रकाश करे तब वह निर्विचार समापत्ति कहलाती है अर्थात जैसे स्थूलभूत या भौतिक पदार्थों में शब्द अर्थ ज्ञान के विकल्प से संकीर्ण मिश्रित सवितर्क समापत्ति होती है वैसे ही देश काल रूप विशेषणों से अनुभव अनुभवपूर्वक सूक्ष्मभूत परमाणुओं में जो शब्द अर्थ ज्ञान के विकल्पों से मिश्रित समापत्ति है वह सविचार समापत्ति कहलाती है अर्थात ऊपर नीचे आदि जो देश वर्तमान आदिकाल और कार्य कारण रूप जो ज्ञान है जैसे पार्थिव परमाणु सूक्ष्म पृथ्वी का गंध तन्मात्र प्रधान पंच तन्मात्राएँ कारण है जल परमाणु सूक्ष्म जल का गंध तन्मात्र रहित रस तन्मात्र प्रधान चार तन्मात्राएँ कारण है अग्नि परमाणु सूक्ष्म अग्नि का गंध रस तन्मात्र रहित रूप तन्मात्र प्रधान तन्मात्राएं कारण हैं एवं वायु परमाणु सूक्ष्म वायु का गंध रस रूप तन्मात्रा रहित स्पर्श तन्मात्रा प्रधान दो तन्मात्राएं कारण हैं एवं आकाश परमाणु सूक्ष्म आकाश का केवल शब्द तन्मात्र ही कारण है ऐसे देश काल और कार्य कारण अनुभवपूर्वक जो सूक्ष्म तन्मात्राओं सवितर्क समापत्ति के सदृश शब्द अर्थ ज्ञान के विकल्पों से मिश्रित समापत्ति होती है वह सविचार समापत्ति है और देश काल कार्य कारण रूप विशेषणों के अनुभव के त्यागपूर्वक और विकल्प ज्ञान की कारण शब्द संकेत की स्मृति से परिशुद्ध हुए सूक्ष्मभूत परमाणुरूप अर्थमात्र विषयक जो समापत्ति स्वरूप से शून्य जैसे अर्थमात्र के रूप में भाषमान प्रकाशमान होती है वह निर्विचार समापत्ति कहलाती है इस निर्विचार समापत्ति से भी निर्वितर्क समापत्ति के समान प्रज्ञा संज्ञक चित्त की स्वरूप से से शून्य जैसी होकर अर्थ मात्र भासती है भाव यह है कि सविचार समापत्ति में सूक्ष्म पृथ्वी गंध तन्मात्र प्रधान पंच तन मात्राओं से उत्पन्न हुई है और गंध इसका धर्म है इत्यादि प्रकार से कार्य कारण भाव का विचार विद्यमान रहता है और निर्विचार में केवल भूतों का ही भान होता है पूर्वोक्त विचार नहीं होता यही इन दोनों में भेद है इस प्रकार स्थूल पदार्थ विषय सवितर्क निर्वितर्क और सूक्ष्म पदार्थ विषयक सविचार निर्विचार रूप भेद से यह समापत्ति चार प्रकार की है टिप्पणी सूत्र चवालिस समापत्ति और सम्रज्ञात समाधि पर्यायवाचक शब्द हैं सवितर्क समाधि के समान सविचार समापत्ति को भी नाम शब्द रूप अर्थ और ज्ञान के विकल्पों से संयुक्त होने के कारण सविकल्प कहते हैं इसी प्रकार निर्विचार समाधि को जिसमें स्मृति के परिशुद्ध होने पर अर्थात शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्पों से रहित होकर चित्तवृत्ति केवल अर्थमात्र से भाजती है निर्विकल्प भी कहते हैं निर्विकल्प को असंप्रज्ञा समाधि समझ लेना बड़ी भूल है क्योंकि निर्विकल्प में यद्यपि त्रिपुटी का अभाव होता है तथा